श्री श्री श्री राम, श्री राम पती समाजी, कमल श्रीरामकृष्णकमृतरामकृष्ण सेप्टीस्थित ब्राह्मुटीर दसम समाजो वेदो लिखिता देवता गुरु गुरवृत्ति नीचबुद्धिजा बुद्धिजा केशव केशवस्य ज्येष पुत्र वयानंदसरस्वती प्रभु श्री श्रीरामकृष्ण किंचित मिठान्नम स्वीकृत गेशवश आगम्य उपेष्ट अमृत अवदत् अय ज्येष पुत्र भवता आशीर्दे कि शिसीहस्त आशीरोच्चार्य प्रभु श्रीरामकृष्ण अबादी मया आशिर न आशीर्न उच्चार्क्ता स हास्त्र अंगे हस्त संवाहन करो शरीरे कर सहारे कर्साल क्रीयता हाष्यम श्री प्रभु अमृतादी ब्राह्मक्स केशवप्रसंग कौती श्रीरामकृष्ण अमृतादीं प्रति रोग प्रसमम प्रथम एता एकताद वचनम मैं वक्तुम न शक्यते, ताम हम न शकते अहम मात्रे मातर नाचे चहम मात्र कवल निवेदयामी मातर्मे शुद्धा भक्ति देधारण जथि अर्थिमा म पुन्याशी तयानंदम अपस्यम तदा केशव, सेनह, केशव सेन उद्या आसी केशवसे केशवसेन चिंतन गतायातम गुरते कदा केशव आ आयासिवसे केशवस्य केशवस गमन स्थिरीक दयानंदन वंग वषा गौरांडषेती कथ्य के स्म मे अोमद्वतोरा नासीत, अतो वादीत एतावद वादी ईश्वरेवस्तुजात शिष्ट दैवता कर्त न शक्या श्री प्रभु सविधे तस्य तशंसा कुरते श्री श्रीरामकृष्ण केशवो नीनबुद्धि अयम अनेकान उक्तवान। यो यह यदेहस्ती तद्ध जिज्ञा कर्तव्या मापी अय स्वभा अहम वाम अूयगुण वृद्धि आनुयात मन मे किं सैं महाजन नृप्यथी म पुनः साधुरी मी प्रभु किंचितिथ मिष्टा स्वीकृत इदानं जानाहण क्य ब्राह्मक्ता सम भीव्याहारेण आगम्य आरोहय सोपान अवतरण श्री प्रभुर पश्यत अधस्ता दीपो नास्ति तदा अमृता वह सकल एक सकलस्थलेशुक् दीप व्यवस्था विधाव दीपे न दत्ते उपजायते दारिद्र्युपजाते पुनर्न सैत रात्र काली मंदर प्रति प्रस्थ